अथर्ववेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग एकादश कार्य का प्रथम प्रकरण का एकादश कार्य का विचार कर रहे थे कार्य कारण बद विश्व तेजस राज्य कारण बदस्तु दौरीय तो न सिद्ध विश्व और तेजस ये दोनों कार्य और कारण ये दोनों से बद्ध है तो कारण क्या था कार्य क्या था कारण क्या था अग्रहण तो और कार्य अन्यथा ग्रहण विश्व और तेजस्वी दोनों ही है और प्राज्ञ में केवल कारण अग्रहण और तुर्य में दोनों ही नहीं है दोनों सिद्ध कहा गया भाष्य में पचपन पृष्ठ का भाष्य का अंतिम शब्द है कार्य क्रियते इति फली कार्य विश्वत जैसे रहेगा अन्यथा ग्रहण तो क्रियते इति कार्य फलीभाव अर्थात फल और करोति इति कारणम जो करता है वो कारण वो क्या है बीज भाव ग्रहण और अन्यथा ग्रहण में बीज कौन है अग्रहण और अग्रहण अन्यथा ग्रहण ये दोनों में कार्य कौन है करोति कारण बीज तो हो गया अग्रहण अभ्याम बीज फलभा यथोक्तौ विश्वत बद्ध संग्रहित तत्व का अग्रहण और अन्यथा अन्यथाग्रहण अन्य प्रकार से ग्रहण ये, ये हो गए दोनों बीज और फल बीज कौन हो गया दोनों में अग्रहण और फल बीज भाव और फल भाव ये दोनों के द्वारा तौ तो, तौ तो अर्थात यथोक्तौ यथाउक्तौ कौन विश्वतैजस बद्धो ये दोनों बद्ध बद्ध अर्थात संग्रहित सम्य गृहित कार्य और कारण ये दोनों के द्वारा विश्वतैजस गृहित होगी और प्राजस्तु बीज भाव बद्ध प्राज्ञ बीज कह करके किसका निराकरण करते दिए फलभाव नहीं है अन्यथा ग्रहण नहीं है टीका में तत्व प्रतिबोध मात्र एवं बीजम प्राज तो निमित तत्व अप्रतिबोधन ये ही प्राज्ञ का निमित्त है प्राज्ञ बीज भाव वाला है तो बीज भाव अर्थात तो कहते हैं कि तत्व का अतिबोध अग्रहण अग्रहण कहने से किसी का अग्रहण तत्व का अग्रहण तत्व तो से अग्रहण तो तो कहने से तत्व अर्थात ब्रह्म ब्रह्म का अग्रहण अर्थात ब्रह्म का अज्ञान इसको मूल अज्ञान कहते हैं अर्थात ये पदों का विचार करने से भी भाष्य का तत्व अप्रतिबोध मात्रम एवं बीज प्राज निमित अर्थात सुसुप्ति अवस्था में इतना ही है तत्वों का अग्रहण इसको मूला ज्ञान कहेंगे तो जो लोग कुछ कहते हैं कि सुसुप्ति में मूला ज्ञान नहीं है वहाँ तत्व अप्रतिबोध से उनको तुला ज्ञान कहना पड़ेगा तो तत्व से अप्रतिबोध और तुला ज्ञान कहना था घटपट इत्यादि का अप्रतिबोध यहाँ किन्तु तो वो बात नहीं है यहाँ तत्वों का अप्रतिबोध कहते हैं ये घटपट का अप्रतिबोध नहीं है जो तुला ज्ञानों का अभाव कहा जाएगा तो ये सब पंक्ति विचार नहीं करके वो लोग कुछ कहते हैं अच्छा मूला ज्ञान मूला ज्ञान मूला ज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म तत्व का अज्ञान इसको मूला ज्ञान कहा जाएगा घट का अज्ञान पटका का अज्ञान ये सब तुला ज्ञान तुला अर्थ कार्य वास्तविक क्या है ना मूला ज्ञान जब विषय अवच्छिन्न हो जाता है उसको तुला ज्ञान कहेंगे हम जानते नहीं किस क्या जानते नहीं कहते ब्रह्म जानते नहीं ये हो गया मूला ज्ञान क्योंकि ब्रह्म ही घट रूप से दिखता है तो अभी कहते कि हम घट को जानते नहीं अर्थात जो ब्रह्म का अज्ञान था अभी वो, वो छिन्न हो गया तब तो कहेंगे कि ये तुला ज्ञान हो गया तो मूला ज्ञान जो छिन्न हो जाएगा उसको तुला ज्ञान कहेंगे अथवा ये एक प्रकार की व्याख्यान देते हैं अथवा अभी अज्ञान कहाँ रहेगा अज्ञान का आश्रय कौन होगा चैतन्य क्योंकि चैतन्य को ही आवरण आवश्यक है घटपट को आवरण का आवश्यक नहीं चैतन्य क्योंकि दीप को आप ढकेंगे, नहीं कि ये कुछ पत्थर है उसको भी ढकना जरूरत नहीं इसलिए अज्ञान सर्वदा प्रकाश का ही अज्ञान अर्थात उसी का ही आवरण होता है अभी अज्ञान रहा चैतन्य में एक ही अज्ञान है मूला ज्ञान उसी को मूला ज्ञान कहेंगे वह चैतन्य में है अभी विषय घटपट ये सब कहा अध्यस्त है चैतन्य में अध्यस्त है अभी चैतन्य में अज्ञान भी है चैतन्य में घट भी है अभी ये जो अज्ञान चैतन्य में है वो मूला ज्ञान है वो आकर के घट में सामान्य अधिकरण्य सम्बन्ध से रहेगा तब तो, सामान्य अधिकरण्य नषय अनिष्ठ मूला ज्ञानम तुला ज्ञानम तुला ज्ञान किसको कहेंगे सामान्य अधिकरण्य सम्बंध न मूला ज्ञान आकर के विषय में रह जाएगा उसी को तुला ज्ञान कह देंगे अथवा कह सकते हैं कि विषय अवचिन्न मूला ज्ञान इसको तुला तो ज्ञान कहेंगे और सुसुप्ति में कहते हैं तत्व का अप्रतिबोध हो रहा है घटपट का अप्रतिबोध नहीं रहे अप्रति हैं। तो तो ये तत्व का अप्रतिबोध कहेंगे तो मूला ज्ञान तो तत्व का अप्रतिबोध ये तत्व का अप्रतिबोध अग्रहण ये सुसुप्ति में है ना जागृत में है ना स्वप्न में है तीनों में है तत्वो का अवग्रहण ब्रह्म का अज्ञान तीनों अवस्था में है इसलिए ये तीनों अवस्था में ये तत्व का अप्रतिबोध हो इसको मूला ज्ञान कहेंगे अच्छा आगे टीका में त्रयाणाम अवान्तर विशेषे स्थिते प्रकृत तुरीय कि आयातम इति आसंख्या त्रयाणाम तीनों का अवान्तर विशेष हो गया विश्व तैजस ये कार्य कारण दोनों से बद्ध और जो प्राज्ञ हो गया केवल कारणबद्ध ये अवांतर विशेष आप कह दिए इस प्रकार की स्थिति निश्चय हो जाने पर प्रकृत प्रकृत अर्थात जो प्रकरण चल रहा है विचार चल रहा है आरब्धम प्रतिपादनम ये तद प्रकृतम जिसका प्रतिपादन विचार आरंभ हुआ उसको प्रकृत कहते हैं आरब्धम प्रतिपादनम तो ये प्रकृत जो तूर्य तूर्य का जो विचार चल रहा था उसमें क्या हुआ अभी आपराध्य विश्व तय उनका बात कह दिए तो ये तूर्य में क्या आया आशंक भाष्य में कहते हैं तथो दौ बीजपल भाव तत्वाग्रहण्यथा ग्रहणे तुरिए न सिद्य न विद्यते न संभवत एक नंबर टिप्पणी कहते हैं कार्य कार्यकारण असंस्पृष्टवाद तुरिए संसर्ग योग्य सजातीय अभा कारण दोनों से संस्पृष्ट नहीं है तुरिए इसका संसर्ग नहीं है संबंध नहीं है तो नहीं होने से संसर्ग योग्य सजातीय अभावत तूर्य में क्यों इसका संसर्ग नहीं हुआ कहेंगे तूर्य का सजातीय ये नहीं है तो ये जो कहेंगे कि रज्जु व्यावहारिक उसमें दिखने वाला सर्क प्रातिभाषिक ये दोनों का बीच में वास्तव संसर्ग हो जाएगा नहीं होगा इसी प्रकार की तूर्य के साथ संसर्ग हो जाएगा अगर तूर्य का जो पारमार्थिक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता वाला कोई दूसरा हो तो नहीं है नहीं होने से इसके साथ कोई संसर्ग नहीं होगा भाष्य में कहा ततः तत् अर्थात असंश्रिष्टत्व असंबद्धत्वात संबद्ध नहीं होने से तौ तो दोन दो तो बीज फल भावो कार्य कारण भावो तत्वाग्रहण और अन्यथा ग्रहण तत्व का अग्रहण और अन्यथा ग्रहण ये दोनों तूर्य न सिद्धत तूर्य में ये दोनों सिद्ध नहीं होते है न सिद्धियता का अर्थ न विद्यते विद्यमान तूर्य में ये दोनों नहीं है तूर्य में क्यों विद्यमान नहीं है कहते न संभवता तूर्य में संभव ही नहीं होगा क्योंकि तूर्य के साथ किसी का संबंध होगा ही नहीं तूर्य कहने से आपका वास्तव स्वरूप अर्थात आपके साथ वास्तव किसी का संबंध नहीं होगा ये जितना दृढ़ होगा आप उतना तूर्य बन जाएंगे पूर्व पक्षी पूछा था तो ये ज्ञान से हमको क्या होगा तूर्य ज्ञान से तो तूर्य ऐसी प्रकार है उसे हमको क्या होगा इतना ज्ञाते सती आप ही वो हो जाएंगे तो जितना जितना हम असंग है जितना ये बोधा है हम असंग है टीका में तयो तस्मिन अविद्यमान तयो तस्मिन अविद्यमान वो दोनों उसमें नहीं है तयोह कयोह और अन्यथा ग्रहण ये दोनों तस्मिन अविद्यमान तस्मिन कस्मिन तूर्य तूर्य में ये दोनों नहीं है इसका क्या अर्थ है चिद एकता ने तय तो निरूपितुम अशक्य वो चिद एकता न चैतन्य रूप वो ज्ञान रूप है ज्ञान रूप में अज्ञान ये उसके साथ नहीं रहेगा और अगर अज्ञान नहीं अग्रहण नहीं है तो अन्यथा ग्रहण कहाँ से आएगा क्यों कहते हैं ज्ञान रूप है उसमें कल्पित होगा कि नहीं कल्पित हो सकता है वास्तव तो हो जाएगा वास्तव तो नहीं होगा न संभवत भाष्य में कहा न विद्यते कहा तो न संभवत इत एकादश कारिका उच्चारण करेंगे ये वास्तविक तो हमारे साथ किसी का संबंध नहीं है तो ये संबंध हमको स्थूल में अनुभव होता है सूक्ष्म में अनुभव होता है सूक्ष्म में संबंध कैसा है? ये सुख दुख इत्यादि सब लगते हैं ये संबंध होता है ये राग द्वेष माया मोह मतलब मोह इत्यादि सब अनुभव होते हैं यही सब संबंध है ये सूक्ष्म का संबंध स्थूल का संबंध कहेंगे ये सब ममो जितने सारे संबंध हो जाते हैं तो स्थूल का संबंध पहले हटने से ही सूक्ष्म का संबंध हटाने के लिए उद्यम हो सकता है जब तक तो स्थूल का संबंध ही दृढ़ रहेगा तब तो सूक्ष्म का संबंध के ऊपर वो ज्यादा ये नहीं कर पाएगा अपना शक्ति सामर्थ्य नहीं दे पाएगा इसलिए तो स्थूल से पहले हटने का है तभी तो जाकर के सूक्ष्म अगर हम विचार इतना दृढ़ करके स्थूल स्थूल जागा में रख दे सकते हैं ये खाली हम यहाँ कहते ना हम खाली यहाँ रहते हैं हमको किसी के साथ कोई संबंध नहीं है इस प्रकार के दृढ़ विचार करके रख लिया तब तो किसी भी परिस्थिति में रह जाएगा उसको कोई हानि नहीं है स्थूल में रहने पर भी उसका संबंध नहीं होगा इस प्रकार के किंतु उसके लिए विचार शक्ति दृढ़ चाहिए और दृढ़ विचार शक्ति होने पर भी वो स्थूल जिसके साथ हम संबंध हट जाना वो चाहते हैं जैसे ही नजर में आएगा वो आपका विचार को थोड़ा कमजोर करेगा तो इसलिए कहते हैं कि जितना हम उसे हट जाए सर्वनिम्न जितना स्थूल में संबंध रखें तभी यह जाकर के हम सूक्ष्म को मतलब संभाल पाएंगे सूक्ष्म में ये सब राग द्वेष ये सुख दुख इत्यादि को कर पाएंगे और सूक्ष्म में जितना असंगत् अनुभव धीरे धीरे आरंभ होगा स्थूल अपने आप भी फिर छुट जाएगा तब तो वो किसी भी स्थूल परिवेश उसके लिए कोई अर्थात विक्षेपकारक नहीं होंगे और जितना ज्यादा ये विचार करेंगे उतना धीरे धीरे हमारा सूक्ष्म का ये संबंध छूटता जाएगा आगे ठीक है हमें प्राज्ञ से साधयति साधयती प्राज्ञ कारणबद्ध कहा गया तो ये प्राज्ञ कारणबद्ध कैसा है तो इसके लिए कहते हैं कारणबद्ध अर्थात तत्व का अग्रहण तो ग्रहण नहीं हो रहा है कहते है क्या ग्रहण नहीं हो रहा है उसको दिखाते हैं नात् न सत्यं सत्यं न न न सत्य नाचानृत किंचन न न किंचन संत्तीसदा न न न न च एव प्राज्ञः प्राज्ञः ऐसे सदा सदा सदा सत्यमृत नवेत्ति तृतीय पाद है प्राज्ञ किंचन संवेती अनवय हो जाएगा न आत्म, आत्मान आत्मान प्राज आत्मा को अर्थात स्वरूप को तत्व को नहीं जानता है प्राज्ञ आत्मान न संवेती तत्व को नहीं जानता है न पर अनात्मा को भी नहीं जानता है उस अवस्था में सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञ ना स्वरूप को आत्मा को जान लेता है न दूसरों को जानता है अनात्मा को भी नहीं जानता है न सत्यम पार्थिक सत्य को नहीं जानता है न अनितम व्यावहारिक प्रातिभाषिक किसी को नहीं जानता है न किंचन संवेदी प्राज्ञ किसी को भी नहीं जानता है तो होने से कहते हैं अग्रहण हो गया तो सारे पदार्थ का अवग्रहण किसी को नहीं जानता है और तूर्य तवदृक तो तो तूर्य सदा सर्वदृक सर्वच्च सुदृक चे सर्वेशा धृक नहीं सर्वेशा धृक अगर कहा जाएगा सुसुत्य अवस्था में तो कुछ भी नहीं है फिर तूर्य सर्वेशा धृक कैसे बनेगा इसलिए कहते हैं सर्वम चिकृक्ष तो द्रिक अर्थात तो ज्ञान स्वरूप है और वही सर्वम सर्वमर्थ सभी का अधिष्ठान वही है तूर्य तो ज्ञान स्वरूप ही है टीका में तूर्य से कार्य कारणाभ्याम तूरिया कार्य कारण से असंस्पृष्ट है संबद्ध नहीं है इसको स्पष्ट करते है श्लोक में चतुर्थ पाद में दिया तूर्य तद सर्वद्रिक सदा तूर्य सर्वदृक चर्वद्रिक ज्ञान स्वरूप ही है टीका में श्लोक व्यावर्त्याम ये श्लोक क्यों आया कहते हैं ये श्लोक को कोई शंका का निराकरण करने के लिए आया वो शंका क्या है पहले भाष्यकर वो को दिखाएंगे दिखा करके आगे श्लोक के द्वारा निराकरण करेंगे तो श्लोक न्यावर्त्या या शंका तो वो शंका को पहले आह दिखाते हैं श्लोक ब्यावर्त्याम आसंकाम आह हिंदी में जो आ चुकी है हिंदी हम देखा नहीं कहा मंत्र का क्या है मतलब ये लोग ना पूर्व श्लोक सदा सर्वदा सबका प्रकाश है देखिए महान अन दिया हमारा बड़ा नाराज होते हैं कैसा कैसा हिंदी सब लिख देते हैं ये दक्षिण पार्श्व भाष्य देखिये प्रथम पंक्ति का अंत में दिया है सदा है सर्वदा दिया है सर्वदा का सदा एव वही थी तो धृक्ष च ये भाष्य इतना स्पष्ट है ना सर्वम च वो सर्व है और वही दृक्ष है और सर्वेषाम प्रकाशक सबका प्रकाशक अगर कहेंगे तो अर्थात क्या ना सभी का अधिष्ठान रूप से प्रकाशक किंतु यहाँ सबका प्रकाशक होने से सभी का दृघ ऐसा षष्ठी ले लिया जाएगा क्योंकि सर्वदृग मंत्र श्लोक में है यहाँ सबका यहाँ भी षष्ठी कह दिया <laughs> तो अगर सबका प्रकाशक का अर्थ हो जाएगा कि दृग रूप इतना है तो ठीक है तो फिर श्लोक में जो शब्द है उसका व्याख्यान नहीं आया दृग अर्थात तो ज्ञान रूप दृग अर्थात वास्तविक दृष्टा दृग और दृश्य कहते ना दृश्य जो दृश्य दृग हो गया जो दृष्टा दृग का अर्थ दृष्टा सभी का प्रकाशक इस प्रकार की अगर कह देंगे तो चलेगा किंतु भाष्य दिया है सर्वम च तो वो सर्व है और वही दृिक है वो सर्व कैसे हो गया कहते जितने मिट्टी का बर्तन है सब मिट्टी ही है तो इसी प्रकार की वो सर्व कहा तो सभी का अधिष्ठान है चैतन्य रूप है उस रूप से अगर प्रकाशक है तो चलेगा किंतु तो केवल वो दृक् शब्द का अर्थ होगा सर्व शब्द का अर्थ वो नहीं होगा तो वो सब है और सबका प्रकाशक है इस प्रकार अगर कहते तो थोड़ा ठीक होता थोड़ा गड़बड़ हो गया चलो चलेगा इसलिए हिंदी पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन है हिंदी को पढ़ना नहीं ज़्यादा थोड़ा तो क्या ना उसको एक बार पढ़ने से फिर संस्कार पड़ता है फिर आगे जब आपको संस्कृत का सामर्थ्य हो जाता है तो भी नजर वहां चला जाता है तो हम तो ये सबको प्राय देखा ही ऐसे हिंदी भाषा थोड़ा पहले इतना से भी बहुत ज्यादा समझ में आ जाता था फिर भी रुचि नहीं हुई उसमें महाराज जी हमको पहले बार ही बोले थे हम जो आया था नया नया महाराज जी बोले थे हिंदी बोलना नहीं अच्छा तो। आगे टीका में ना पहले भाष्य में कथम पुनः कारणबद्धत्व प्राज्ञ दूरीय व तत्वाग्रहण न्यथाग्रहण लक्षण बंधौ न सिद्धत दो प्रश्न करते हैं उसका निराकरण श्लोक के द्वारा होगा प्रथम प्रश्न होगा कथम पुनः कारणबद्धत्म प्राज से प्राज्ञ कारणबद्ध आपने कह दिए पूर्व श्लोक में कैसे होगा ये प्रथम प्रश्न होगा द्वितीय प्रश्न हो गया आपने कह कि तूरीय में वो दोनों नहीं है अन्यथा ग्रहण अग्रहण दोनों नहीं है तूरीय वा, वा का अर्थ पहले से कथम का अनुवर्तन करेंगे तूरीय में कैसे तत्व अग्रहण अन्यथा ग्रहण रूप जो दोनों बंध है वो दोनों नहीं है कैसे कह दिए पूर्व श्लोक में दो चीज कहे वो दोनों चीज का ये निराकरण करते हैं विश्व तेजस कार्य कारणब है इसका प्रश्न नहीं करता क्यों वो तो समझ में आता है हम विश्व है कार्य कारण से है तो समझ में आ जाता हैं जो दोनों चीज समझ में नहीं आता उसको प्रश्न करता है टीका में वादात कथम इति अनुवृत्ति ही सूचते व शब्द से जो भाष्य में दिया ना तुरी ये वा शब्द से जो भाष्य का आरंभ किया गया कथम वो कथम शब्द का ये वा शब्द से फिर अनुवर्तन कर लेना है क्योंकि दो प्रश्न है प्राज्ञ कैसे कारणबद्ध हुआ तूरीय अग्रहण अन्यथा ग्रहण कैसे है तो दोनों प्रश्न के लिए ये कथम का दोबारा अन्वय करना है प्रथम प्रथम चौदह उत्तरत्व पाद त्रय प्रथम जो शंका है चौदह शंका प्रथम शंका का उत्तर रूप से तीन पाद का व्याख्यान करते हैं प्रथम शंका क्या था कारणबद्ध कैसे हुआ इस शंका का तीन पाद के द्वारा उसका उत्तर दिए श्लोक में तीन पाद ये जो प्राज्ञा होता है अपना स्वरूप को नहीं जानता है अनात्मा को नहीं जानता है पार्थिक सत्य को नहीं जानता है व्यावहारिक प्रातिभाषिक किसी को भी नहीं जानता है टीका में अनात्मनमति या बता आत्मविलीज प्रसूतम बाह्यम द्वैतम प्राजो न किंचन संपत्ति यथा विश्वते यस्माद क्योंकि आत्मविल अविद्या प्रसूतम आत्मविलक्षण आत्मा से जो बिलक्षण होगा जो आत्मा नहीं होगा वो हो क्या होगा अनात्मा इसी को टीका में कहते हैं विलक्षणम तो अनात्मा को भी नहीं जानता है तो आगे भाष्य में दिया अविद्या बीज अविद्या जो बीज है वो बीज से प्रसूतम जातम सुणी प्रसव है तो अविद्या रूप बीज से उनकी उत्पत्ति होती है ये भाष्यकार जो अविद्या बीज प्रसूतम कह दिए ये कहाँ से आया टीका कहते हैं अनृतम इति व्याख्यान इति। श्लोक में प्रथमार्ध पूर्वार्ध पुर, का अंतिम है अनृतम उसी का व्याख्यान टीकाकार कह रहे व्याख्यानम भाष्य में जो अविद्या बीज प्रसूतम कहा गया ये अनृतम शब्द का व्याख्यान है ये जो अविद्या बीज से जो प्रसूत जो अविद्या से बनता है वो कहाँ कहते हैं बाह्यम जागरत स्वप्न अवस्था में दिखता है हमसे अन्य और वो कैसा है कहते हैं द्वैतम द्वैतम अर्थात ये अर्थात द्वेधा इतम इति द्वे द्वैतम दो प्रकार से बंटा हुआ है कैसे कहते हैं युष्मत और अस्मत इस प्रकार के और द्वैत हो गया अर्थात दूसरा आ गया तो द्वैत हो गया दूसरा कौन आया कहते हैं युष्मत कुछ भी अपने से भिन्न आ गया तो द्वैत तो आ गया अब दो प्रकार जब नहीं था कहते अद्वैत द्वैत तो नहीं था तो द्वैत अर्थात जो द्वितीय आ गया द्वितीय आ गया तो बाह्य हो गया बाह्य है तो वैद्य हो जाएगा द्वैतम अर्थात वैद्यम प्राज न किंचन संवेदी प्राज्ञ कुछ भी नहीं जानता है जैसे विश्व तेजस जैसे विश्व तेजस ऐसे प्राज्ञ भी कुछ नहीं जानता है विश्व तेजस कुछ नहीं जानते जानते तो फिर यथा का क्या अर्थ है साधर्म वैधर्म दृष्टान्त वैधर्मी दृष्टान्त ऐसा कहते हैं तो जैसा प्राज्ञ कुछ नहीं जानता है ऐसा जैसा विश्व तैजा अर्थात जैसा जैसा ये नहीं इसको कहते हैं वैधर्म्य दृष्टान्त टीका में दे दिया द्वैतम द्वितीयम असत्यम इत जब भाष्य में बाह्यम के बाद द्वैतम दिया द्वैतम का अर्थ द्वितीयम द्वितीयम क्या है कहते हैं असत्यम व्यावहारिक पदार्थ जो व्यावहारिक पदार्थ वो सब असत्य है वैधर्मी उदाहरण यथा विश्व तैयस ये वैधर्मीय उदाहरण वैधर्मी उदाहरण ये तर्क संग्रह में देते हैं उसका दृष्टान्त अश्व उष्ट की दृक ऊट कैसा है प्रश्न पूछा उत्तर देता है अश्वत असमान पृष्ठ अश्व जैसा असमान पृष्ठ अश्व का पृष्ठ सामान है तो आप कहते हैं उष्ट कैसा है अश्व जैसा असमान अश्व जैसा कहते हैं जो कि समान पृष्ठ वाला है आगे कहते हैं असमान पृष्ठ अर्थात तो अश्व तो जैसा नहीं है क्योंकि अश्व तो समान पृष्ठ है तो इसको कहते हैं वैधर्मी उदाहरण अच्छा आगे यथा क्या इति चार नंबर टिप्पणी असत्यम व्यावहारिक सत्यम इति यावत असत्य शब्द से किसको कहा गया जो व्यावहारिक सत्य अर्थात ये घटपटन नदी पर्वत इत्यादि ये सब को अंधतम कहा गया ये सब को प्राज्य नहीं जानता है सुसूद में घटपट नदी पर्वत ज्ञा तो होते हैं नहीं होते है? इसी को अंधत शब्द से कहा गया सत्यमिति सत्यम एव व पाठ तो ये दिया ना द्वितीयम असत्यमिति कहते हैं सत्यम इस प्रकार के वैर कहते तो वो व्यावहारिक असत्य अभी द्वितीयम असत्यम कह दिया अर्थात व्यवहारिकों को असत्य शब्द से कहा अर्थात व्यवहारिक जो है वो पारमार्थिक असत्य सत्य कहते तो व्यवहारिक असत्य असत्य कहते तो पारमार्थिक असत्य द्वितीय सत्यम इस प्रकार की भी पाठ हो सकता है कहीं होगा ऐसे वैधर्म्यम उदाहरण आगे टीका में प्राज से विभाग विज्ञाना भाव फलम आह प्राज्ञों को कोई विभाग का विज्ञान नहीं हो रहा है प्राज्ञ सुसुति अवस्था में घट है पट है नदी है इस प्रकार ज्ञान नहीं हो रहा है नहीं होने से क्या फल हुआ विभाग का विज्ञान का अभाव हो गया विभाग का विज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या फल हुआ भाष्य में कहते हैं ततच असौ तत्वाग्रहणेन तमसा अन्यथा ग्रहण बीज भूत बद्दोति ततच असौ उसे ओह अर्थात प्राज्ञ तत्व अग्रहणे न तत्व का ग्रहण नहीं होने से तमसा तत्व अग्रहणे न तमसा समानधिकरण है वही अज्ञान है तमसा अर्थात अंधकार अज्ञान तमसा कहने कहा था कि भाव पदार्थ है अभाव नहीं है अन्यथा ग्रहण बीज भूते न जो अन्यथा ग्रहण का बीज होगा वो कोई अभाव पदार्थ नहीं होगा क्योंकि अभाव बीज नहीं होगा अभाव से कुछ बना लेंगे कुछ बनेगा नहीं इसलिए कहते हैं अन्यथा ग्रहण बीज बोलते न अर्थात वो भाव पदार्थ है जो अग्रहण है अज्ञान है वो एक भाव पदार्थ है बद्धो भवती जो प्राज्ञ है अन्यथा ग्रहण का बीज जो अग्रहण है उसके द्वारा बद्ध होता है टीका में यथोक्त तमसी कार्यलिंगकम अनुमानम सूचयती ये जो तत्व अग्रहण तमस है अन्यथा ग्रहण का बीज है इसमें कार्य लिंग का अनुमान दिखाता है सुसुप्ति में हमको अग्रहण है वो कैसे पता चलता है सुस्रुप्ति में तो कुछ भी पता नहीं है मेरे को ज्ञान नहीं हो रहा है वो भी तो वहाँ पता नहीं रहता उठ के कहता है तो उठ कर के जब आप पूछेंगे कि ये जो आपको कहते हैं हम तो जब विचार नहीं करते उठ करके कहते हैं हम कुछ ज्ञान नहीं दुआ जो विचार विचारशीले उसको पूछेंगे आपको वहाँ कुछ ज्ञान नहीं हुआ आप ऐसे कैसे कहते हैं तो वो थोड़ा सोचेगा कि हाँ वहाँ सही में कुछ ज्ञान नहीं है वो कैसा कहते हैं कहते हैं कि ज्ञान होता तो अभी हमको लगता कहेंगे आपको जो दस साल पहले कुछ ज्ञान था हुआ था अब गंगा जी का किनारे में किसको देखे थे वो याद है क्या ना याद नहीं तो ज्ञान था, हुआ था क्या हुआ होगा तो इसी प्रकार की सुसुप्ति में आपको कुछ ज्ञान नहीं हुआ आप कह देते हैं ये हो सकता है कि हुआ था आपको स्मरण नहीं हो रहा है तो ये कैसे कह देंगे नहीं हुआ है विचार नहीं करने से लोह का ये कहते हैं नुगति का लोह का न लोह का पारमार्थी विचार नहीं करके चलता है जैसे चलता है थोड़ा सा अगर कहते ना सक्रेटरी एक आदमी हुआ था उसका यही कार्य हुआ उसी के लिए उस बेचारा मारा भी गया वो चक पर खड़ा होकर के जितने सारे युवक लोग हैं उन्हीं को इसी प्रकार प्रश्न करेगा उसका उद्देश्य था कि ये गतानुगति का जीवन मत जीवो हमेशा चिंता करो कि हम क्या कर रहा है कैसे चल रहा है उससे हमारा बुद्धि का विकास होगा विकास होने से धीरे धीरे वास्तविक तत्व का ग्रहण करेगा नहीं तो पिताजी सुबह उठ के वही करते हैं हम भी वही करते हैं तो बुद्धि का विकास करने का उनका उद्देश्य था वो ठीक है अंतिम गए उससे तो विचार जब करते हैं तब फिर प्रश्न करने से लगता है हाँ ऐसा तो विचार करना है अभी कहते हैं इसमें कार्य को लिंग बना करके दिखाते हैं देखिए ये होता है ये होने से निश्चय होता है कि वहां ऐसे हुआ होगा धूम धूम कार्य है बन्ही का धूम रूप का कार्य को दिखा करके बनी रूप कारण का निश्चय किया जाता है उसको कहते हैं कार्य लिंगम यस्मिन अनुमान है तद धूम कार्य हो गया कार्यो को लिंग बनाते हैं हेतु बनाते हैं पर्वतों पर निमान धूमक धूमो को लिंग बनाते हैं इस प्रकार कैसे वास्तविक अभाव का नहीं मतलब वेदांत कहता है की अज्ञान का ज्ञान हो रहा है ये जो अज्ञान है वो एक भाव पदार्थ है तो इसमें कार्य लिंग का अनुमान ले रहा है दूसरे लोग कहते हैं की वहाँ हमको ज्ञान का अभाव कहते हैं ज्ञान का अभाव नहीं अज्ञान हुआ कार्य क्या होगा? दिखाते हैं पांच नंबर टिप्पणी देखते हूँ पांच नंबर टिप्पणी देखिए अन्यथा ग्रहणम अतिरिक्त भाव उपादानकम् भाव कार्य घटाधिपत का जो अन्यथा ग्रहणम है वो आत्मा से अतिरिक्त भाव उपादानक आत्मा से अतिरिक्त हो भाव उपादान है जिसका ऐसा है अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहण किस अवस्था में होता है अन्यथा ग्रहण अच्छा। तो किस अवस्था में होता है स्वप्न और जागृत में ये जो अन्यथा ग्रहण हो रहा है इसको पक्ष बनाए अन्यथा ग्रहण का जो उपादान है वो कोई भाव पदार्थ है और आत्मा से अतिरिक्त है आत्मा से अतिरिक्त तो है कोई भाव पदार्थ है वो अन्यथा ग्रहण का उपादान है अन्यथा ग्रहण जाग्रत स्वप्न में हो रहा है उसका जो उपादान होगा वो उसका पूर्व क्षण में रहना पड़ेगा तो इसलिए वो सुसूप अवस्था में वो पदार्थ रहेगा जो कि आत्मा से भिन्न होगा और भाव पदार्थ होगा वो अन्यथा ग्रहण का कारण बनेगा अविद्या को अविद्या के भाव पदार्थ उसको सिद्ध करते हैं क्यों कहते हैं भाव कार्यत्व। जो अन्यथा ग्रहण है वो भाव कार्य है वो भाव अन्यथा ग्रहण के कार्य है अभी हमको घट का ज्ञान पट का ज्ञान नदी का ज्ञान हो रहा है तो ये जो अभी ज्ञान हो रहा है ये कोई भाव पदार्थ है ना अभाव पदार्थ है भाव पदार्थ जो नदी घट पट ये सब दिखते हैं ये सब भाव पदार्थ है ये सब भाव कार्य है तो ये अभी कहते हैं कि ये जो अन्यथा ग्रहण है ये भाव कार्य है तो इसमें भाव कार्य तो रहेगा हमारा पक्ष हो अभी दृष्टांत दे दिए घटा अधिपत जो घट है वो भाव का कार्य है भाव हो गया मिट्टी मिट्टी का कार्य है घट तो अभी दृष्टांत हो गया घट घट में भाव कार्य तो रहेगा और घट में आत्मा अतिरिक्त भाव पदार्थ घट का उपादान है कौन आत्मा अतिरिक्त भाव पदार्थ घट का उपादान है? है कौन वृत्ति का घट भाव का कार्य हुआ और आत्मा अतिरिक्त भाव का आत्मा अतिरिक्त भाव उसका उपादान हुआ आत्मा है और इसके साथ उस भी है। कोई आत्मा से अतिरिक्त तो कोई पदार्थ भाव पदार्थ होना चाहिए अभी घट में क्या प्राप्त हुआ भाव का कार्य होना चाहिए और आत्मा अतिरिक्त अभाव भाव उपादानक अच्छा भाव कार्यत्व में भाव का कार्य नहीं लेके कर्मधार लेंगे भावस्व कार्य किन्तु भाव का कार्य कहने का जरूरत नहीं क्योंकि आपका साध्य में भाव उपादानक अर्थात भाव का कार्य साध्य हो गया तो हेतु भाव का कार्य नहीं हेतु तो हो गया भावस्व कार्यमच अच्छा अभी घट भाव पदार्थ है और कार्य है और उसका उपादान जो है मृतिका है वो आत्मा से भिन्न है अभी हमको हेतु साध्य दृष्टांत में सिद्ध हो गया अभी पक्ष में जाएंगे पक्ष कौन है अन्यथा ग्रहणम ये जो अन्यथा ग्रहण है जो घट पट नदी पर्वत इत्यादि दिखते हैं उसका ज्ञान होता है और विषय ये सब पदार्थ है भाव पदार्थ उसमें हेतु रह गया हेतु रहने से अभी आपको साध्य को रहना पड़ेगा साध्य क्या है आत्मा अतिरिक्त भाव उपादानकम ये जो अन्यथा ग्रहण हो रहा है जागृत स्वप्न में इसका उपादान आत्मा से भिन्न होना चाहिए और भाव पदार्थ होना चाहिए तभी तो आत्मा से अतिरिक्त और भाव पदार्थ ये कौन होगा वही अज्ञान तो अज्ञान ये भाव पदार्थ है सिद्ध हो गया आत्मा से अतिरिक्त और भाव पदार्थ ये अज्ञान है माया है और विद्या है सिद्ध यह महाविद्या अनुमान है क्योंकि आप जब दृष्टांत तो में जाते हैं आत्मा अतिरिक्त भाव पदार्थ तो किसको लेते हैं तो तो जब आपका दृष्टांत तो हो गया घट उसमें आप साध्य को दिखाते हैं आत्मा अतिरिक्त भाव का भाव इसका उपादान है का मिट्टी को लेते हैं दृष्टांत तो में जाने का समय में साध्य को मिट्टी लिए आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान भाव को कहने से वह मिट्टी लिए पक्ष में जो जाते हैं आत्मा अतिरिक्त भाव उपादान वहां भाव से अज्ञान को लेते हैं साध्य जहां दोनों अलग अलग प्रकार के हो गया उसको कहते हैं नुमाना। तो महाविद्यालिंग को अनुमान कार्य को भाव कार्य तो जो कार्य है वो भाव पदार्थ है इसको हेतु बना करके हम कारण का निर्णय करते हैं इसको कहते हैं कार्यलिंग को अनुवास कारण कौन हो गया कहते हैं एक भाव पदार्थ आत्मा से भिन्न और उपादान बनता है कारण कार्य से कारण का निर्णय किया जाता है भाष्य में घटादी को तो घटादी दृष्टांत हुआ ना कौन अच्छा, घट में भाव कार्य तो रहेगा और आत्मा अतिरिक्त तो भाव पदार्थ तो उसका उपादान है अच्छा उसका मिट्टी वाला उपादान लेंगे मिट्टी वाला उपादान लेंगे नहीं भाव कार्य मतलब तो भाव भाव ही उपादान हाँ, मिट्टी भाव पदार्थ है अभी अज्ञान सिद्ध नहीं हुआ ना अच्छा। वहाँ अज्ञान कैसे ले लेंगे पूर्व पक्षी कहाँ मानेगा इसलिए सिद्धांत करे की देखिए जो घट्ट है आत्मा से भिन्न मिट्टी एक भाव पदार्थ तो इसका उपादान है वो मानेगा पूर्व पक्षी मानेगा तो दृष्टांत में तो उभयवादी सम्मत को लगाना है तो मिट्टी भाव पदार्थ उपादान है घटक का मान लिया वो तभी ये साध्य को पक्ष में रखेंगे तो जो अन्यथा ग्रहण हुआ उसका कार्य कौन होगा जो कि सुसुप्ति में रहना पड़ेगा क्योंकि कारण जो होगा कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण कारण को पहले रहना पड़ेगा स्वप्न तो जाग्रत का पूर्व क्षण क्या है सुसुप्ति तो उसको सुसुप्ति में रहना पड़ेगा वो पदार्थ को एक भाव पदार्थ है आत्मा से भिन्न जो सुसुप्ति में रहेगा वो कौन है कहते हैं वही अज्ञान है तो अज्ञान है कि भाव पदार्थ ऐसा निश्चय होता है लिंग से अनुमान कार्यण लिंगे न साध्य अनुमान कार्यम लिंगम यसे अनुमान से कार्य लिंगकम कार्य लिंग है जैसे धूमो से बने अनुमान करते हैं कार्य लिंग कार्यलिंग अनुमान अच्छा ये हो गया प्रथम शंका का निराकरण हो गया आगे द्वितीय शंका था, शूरियम में ये दोनों नहीं है अग्रहण अन्यथा ग्रहण दोनों नहीं है ये कैसे है आगे कहते हैं टीका में द्वितीयं, चौदयम चतुर्थ पाद व्याख्यान प्रत्याख्या जो द्वितीय संख्या था चतुर्थ का व्याख्यान करके उसका निराकरण करते है भाष्य में यस्तु तत्वृक्सदा तुयाद अभादृक्तिदृक् तस्म तत्ग्रहणल्क्षण बीज तस्तु सर्वदृक् सदा इस श्लोक का शब्द है सर्वद्रिक सदा तो इसको कहते हैं तुरी तूर्य से जो अन्य है सब कल्पित है चौदह तो बाम पार्श्व में था ना? न तूरीये वत्वाग्रहण ग्रहण लक्षण बंधौ न सिद्धत बाम पार्श्व में दिया था अभी तो हम दक्षिण पार्श्व में चल रहे हैं पूर्व पृष्ठा में आरंभ में ये श्लोक का जो भाष्य व्याख्यान का आरम्भ में दो शंका दिया था न तो वहाँ दिया था तूरीय तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण पूर्व पृष्ठा में हाँ, पूर्व में ये बंध दोनों है वो तूर्य कथम सिद्ध तो ये तुरिया में कैसे होंगे ये शंका था पूर्व श्लोक में ये दोनों कहा था ना सिद्धांति तो प्राज्ञ कुछ नहीं जानता है तूर्य में इतना प्राज्ञ केवल कारणबद्ध है और तूर्य में ये दोनों नहीं है पूर्व श्लोक में कहा पूर्व पक्ष ये दोनों को शंका करता है कैसे होगा तो द्वितीय प्रश्न हो गया तूर्य में ये दोनों नहीं है कैसे तो ये संघा का निराकरण करते हैं ये चौदह दिखाया था इधर तूर्य तत्व तत्वाग्रहण अन्यथा ग्रहण लक्ष्मण हो बंध हो न सिद्धियता वह कथम कैसे इसका भी निराकरण करते हैं तो पहला उससे पहले जो है प्राज्य से कारणबद्धत्व और तूर्य से तत्वाग्रहण ये बीच का कमा हो जाना चाहिए कारणबद्धत तूरीये आगे भाष्य मे यस्मा तत्वदृक् सदा अर्थात तूरी अभाव तूरीये जो अन्य अने सब कल्पित कल इसलिए सर्वदा सदा इसलिए तुरिया ही सर्वदा विद्यमान है बाकी कल्पित तूरीय तूरीय सब है कि बाकी कल और त्रृक् तूर्य सब है और तुरिया ही दृक है तो सर्वम चिक सर्वम अलग अर्थ है दृक अलग अर्थ है जो दिख रहा है सर्वम तुरियम क्योंकि तुरिया से अन्यद अभाव इसलिए सबका प्रकाशक का यहाँ तो बात ही नहीं है जो दिखते हैं सब है। तुरिया है क्यों तूर्य से तूर्याद अन्य से अभाव इसलिए तूर्य हो गया सर्वम तो तूर्यम सर्वम ऐसा भाषा का अर्थ है तूर्य सबका प्रकाश ऐसा यहाँ अर्थ नहीं है जो दिख रहा है सब तुरिया ही है ये हो गया अर्थ दूसरा हो गया सर्वम च तथा अर्थात ये तुरिया जो है वही ध्रिक है सब है वही और उदृक् भी वही है तस्मात्वाग्रहण लक्षणम बीजम तत्र इसलिए तुरिया में तत्व का अग्रहण लक्षण जो बीज वो नहीं है तत्र तत्र तूर्य तूर्य तो में तत्वअग्रहण नहीं है टीका में सद तूरी अभावीय तदा दृग्रूपम तस्त योजना अन्य सदा एव तूरी अभाव तूरीय से अन्य कभी भी नहीं है इसलिए तूरीये तो जो श्लोक में दिया सर्वद हो गया और तच सदा दृग रूपमिति और वो सर्वदा रूप है तूरीय सर्वम है और तुरीय रूप है इसलिए सर्व का दृक् इस प्रकार की सृष्टि है ही नहीं हुआ सदा दृग रूपम यस्मात्मात्ति योजना आगे भाष्य में अंतिम शब्द कहा गया बीजम तत्र तत्र का अर्थ कहते हैं तत्र इति चिदेकता न तूरीय परामृश्यते जो चिद एकता ना एकता अर्थात एक रूप चिद चैतन्य ज्ञान रूप परिपूर्ण ज्ञान रूप तूरीय इसको तत्र शब्द से कहा गया आज यंत ओम पूर्ण मद पूर्ण मित्र शुद्ध शुद्धिशा शंकर शंकर